जैसे ही ये तीनों यहां से निकलकर अपने काम पर गए विक्रांत फिर से ख्यालों में खो गया वो इसी केस के बारे में सोचने लगा उसने पूरे केस के बारे में बड़े ध्यान से सोच विचार करना शुरू कर दिया जैसा कि शुरू से ही विक्रांत को लग रहा था कि इस मर्डर केस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है क्योंकि तो इतनी जल्दी जल्दी मर्डर करना ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है दूसरी चीज कातिल ये सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहा है पहले मेडिकोर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकी देना और फिर लगातार तीन दिन तक एक एक लोगों को मारना और फिर से धमकी देना यह सब किसी एक इंसान के लिए नामुमकिन ही है हालांकि पहले हुए हाथ काटने वाले मर्डर केस लॉकर रूम वाला मर्डर केस भी एक ही इंसान द्वारा किया गया था लेकिन उन दोनों केस में कतिल के पास पर्याप्त टाइम हुआ करता था वो एक एक साल तक मर्डर करने की तैयारी करता था और फिर एक लोग का मर्डर करता था लेकिन इसमें तो रोज ही एक एक लोग को मारा जा रहा है ये उस केस से बिल्कुल अलग है। रोजाना एक एक लोग को मारना और फिर पुलिस से बचे रहना यह कोई मामूली बात नहीं है लेकिन फिर आखिर इस केस की सच्चाई क्या है कौन ये सब कर सकता है आतिल कौन हो सकता है विक्रांत फिर से गहरी सोच में पड़ गया उधर सोलन पुलिस ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी पुलिस की पूरी टीम लेकर नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग में पहुंच चुके थे लोकेश के साथ ही बाकी के सभी पुलिस वालों ने साधारण ड्रेस पहन रखी थी इन लोगों ने नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा था बिल्डिंग के हर फ्लोर पर पुलिस वाले कॉमन ड्रेस कोड में मौजूद थे ताकि किसी को ये शक ना हो कि पुलिस भी यहां पर पहुंची हुई है कंपनी के डायरेक्टर्स को इस बिल्डिंग के नाइन्थ फ्लोर पर पैसे पहुंचाने के लिए कहा था नाइन्थ फ्लोर पर एक डस्टबिन है जिसमे पांच करोड़ रूपए डाले जाने थे पुलिस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर मौजूद थी और बिल्डिंग के सभी एंट्रेंस और एग्जिट पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई थी ताकि किसी भी हालत में काल यहां से बचकर निकल ना पाए मेडिकोर कंपनी के दो एम्प्लॉज प्लास्टिक के दो बैग में कुल पांच करोड़ रुपए लेकर नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग के लिए निकले कातिल नहीं प्लास्टिक के बैग में पैसे रखकर लाने के लिए कहा था इस वजह से उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए बैग में ट्रैकर भी लगा दिया था ताकि अगर कोई वहां से बैग उठाकर बाहर भाग भी जाता है तो भी उसकी लोकेशन पुलिस को मिलती रहे कंपनी के दोनों अधिकारी प्लास्टिक के दो बैग में पांच करोड़ रुपए लेकर सीधे ही नेबुला कमर्शियल के नाइन्थ फ्लोर पर पहुंचे वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लिफ्ट के ठीक सामने ही रखे डस्टबिन में ये दोनों बैग डाल दिए ये डस्टबिन काफी बड़ा था और बड़ी आसानी से पांच करोड़ रूपए इसमें आ गए बिल्डिंग का सारा कचरा इसी डस्टबिन में स्टोर किया जाता था और फिर इसे कचरा गाड़ी में डालकर शहर से बाहर ले जाया जाता था कंपनी के दोनों अधिकारी इस डस्टबिन में पैसा डालकर यहाँ से बाहर निकल गए पुलिस हर तरफ से इसी डस्टबिन कोई कोई इस डस्ट पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी पैसे रखे जाने के तकरीबन पांच या सात मिनट बाद ही डस्टबिन के पास एक बूढ़ा भेकारी पहुंचा वो वहां कुछ सेकंड के लिए खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर इसे जलाया और फिर लाइटर को डस्टबिन में फेंक दिया और भर में डस्टबिन में आग लग गई वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया लोग फायर स्टिंग यूशर लेकर दौड़ पड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तो फायर यूशर के सभी सिलेंडर खाली पड़े हुए थे आग इतनी तेज थी की महज पांच मिनट के भीतर ही पांच करोड़ रूपए जल कर राख हो गए ऐसा लग रहा था की डस्टबिन के भीतर पहले से ही कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था और लाइटर की आग पकड़ते ही भबक पर जल उठा साफ जाहिर हो रहा था कि कातल जानबूझकर पैसे को जलाने की कोशिश की थी यानी कि उसे पैसे की कोई मतलब नहीं था पुलिस में आग लगाने वाले भिखारी को गिरफ्तार कर लिया था उसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो वाकई में भिखारी ही था तथा और इसी बिल्डिंग के आसपास भीख मांगता है उसने बताया कि किसी ने उसे दो हजार देकर इस डस्टबिन में जलता हुआ लाइटर फेंकने के लिए कहा था उसने बस पैसे के लालच में लाइटर जलाकर डस्टबिन में फेंका था उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी जल राख हो जाएगा नहीं है उसे पैसे से कोई मोर नहीं है उसने मेडिकोर कंपनी के साथ ही पुलिस को भी बेवकूफ बनाने का काम किया है पांच करोड़ रूपये यूं जलवा देना कोई मामूली बात नहीं है अब जाकर लोकेश को यह भी समझ आ रहा था कतिल ने पैसे प्लास्टिक के बैग में इसलिए मंगवाए थे ताकि वो जल्दी से आग पकड़ सके का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि मेडिकोर कंपनी को सबक सिखाना है लेकिन किस बात का सबक क्या वजह हो सकती है उसके ये सब करने के पीछे जब यह खबर विक्रांत को मिली तो वो, वो भी शिहर उठा वैसे उसे तो पहले से अनुमान था कि पैसे का पीछा करने से कतिल का पता नहीं चलने वाला है लेकिन ये उम्मीद तो उसने कभी नहीं की थी कि कातिलोड़ रूपए को आग के हवाले कर देगा साफ पता चल रहा था कि कातिल ने यह सब बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था उसे पैसे से कोई प्यार नहीं था निश्चित रूप से मेडिकोर कंपनी के साथ उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी तभी उसने कंपनी का पैसा जलाकर अपना बदला पूरा करने का संकेत दिया है सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये थी कि तो कातिल ने फिरौती के पैसे को जला डाला था इस पैसे को आपके हवाले करने के साथ ही उसने ये संदेश भी दिया था कि अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ का रुकने वाला नहीं है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक की उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता या फिर जब तक की उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती है पुलिस की टेंशन बढ़ती जा रही थी और स्पेशल टीम के ऊपर भी जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करने का दबाव बना हुआ था सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी ने तुरंत ही नेबुला कमर्शियल बिल्डिंग के भीतर अपने ऑफिसर की टीम को गहन जांच करने के लिए भेज दिया था लोकेश ने अपनी टीम को खासतौर पर डस्टबिन की जाँच करने के लिए भेजा हुआ था केश को लग रहा था कि कतिल में अगर डस्टबिन में आग लगवाई है तो फिर उसने उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी होगी वो निश्चित तौर पर वहां पहले भी आया रहा होगा और निश्चित तौर पर बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आया होगा पुलिस ने पूरे बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को खंगार डाला खास तौर पर नाइन्थ फ्लोर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने बड़े ध्यान से चेक किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला उस डस्टबिन में सैकड़ों लोगों ने कूड़ा फेंका था लेकिन उनमें से कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था बिल्डिंग के भीतर के काम करने वाले कर्मचारी हर एक आदमी को पहचान रहे थे और पुलिस ने तो सभी को इंटेरोगेट भी कर डाला था लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं पकड़ा गया वैसे विक्रांत पहले से ही सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश के इस प्लान से असहमत था उसका मानना था की कि किसी भी हालत में ये कतिल इतना बेवकूफ तो नहीं है की वो जिस डस्टबिन में पैसे लेने का रहा था उसके चक्कर लगाता फिरेगा आखिर में जब पुलिस को बिल्डिंग के भीतर लगे सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिला तब जाकर लोकेश को एहसास हुआ कि का बहुत पहले से ही डस्टबिन की रेकी कर रखी थी वो पैसे लेने वाले दिन या उससे एक दो दिन पहले डस्टबिन के आस पास भी नहीं फटका था बहुत ही शातिर तरीके से उसने काम को अंजाम दिया था इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश ने कतिल द्वारा भेजे गए धमकी भरे मैसेज को भी चेक करना शुरू किया दरअसल जब का ने दूसरी बार मेडिकोर के डायरेक्टर को धमकी दी थी तो उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर उसे धमकाया था पुलिस ने तुरंत ही व्हाट्सएप नंबर को ट्रैक करके इसके ओनर का एड्रेस निकाल लिया था लेकिन जब पुलिस इस नंबर पर ट्रैक करते हुए लोकेशन पर पहुंची तो पता चला कि यह नंबर भी चोरी का था ऑनर ने बताया की उसका मोबाइल फोन दो दिन पहले ही चोरी हो गया था और जब ये मैसेज भेजा गया था तब उसके पास फोन नहीं था पुलिस को हर तरफ से निराश होना पड़ रहा था कहीं से कोई भी रास्ता नहीं समझ आ रहा था लेकिन इसके बावजूद लोकेश अपने काम में लगा हुआ था वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था उसने पुलिस टीम को और भी सिरे से केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लगा रखा था जब भी लोकेश कोई स्टेप ले रहा था तो इसकी इन्फॉर्मेशन वो विक्रांत के पास भी भेज रहा था और अभी तक केस पर काम करते हुए दो चीजें सामने आई उससे विक्रांत को इतना समझ में आ गया था कि इस मर्डर केस में कतिल कोई अकेला शख्स नहीं है उसके साथ और लोग भी शामिल हैं। इस मर्डर केस में और भी लोग शामिल हैं। जरा सोचो कोई अकेला आदमी कैसे बिना कोई सबूत छोड़े बिना कोई गलती किए पहले तो तीन लोगों का मर्डर करता है और फिर पांच करोड़ रुपए फिरौती के रूप में लेकर भी उसे जला देता है उसके बाद फोन चोरी करता है और कंपनी के डायरेक्टर के पास मैसेज भी भेज देता है ये सब कोई मामूली बात नहीं है और किसी एक इंसान के लिए तो किसी भी सूरत में मामूली बात नहीं है